हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे मैं बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ मैं कोई भी बड़ा बिजनेसमैन, बड़ा धनी से और बहुत भाग्यवान हूं मैं इंद्र चंद्र महान महान देवताओं से बहुत भाग्यवान हूं क्यों क्योंकि इस जीवन में मेरा परम सौभाग्य था कि मैं परमाराध्य शील गुरुदेव ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के चारण राज में आश्रय मिला तो मेरा जीवन तो पूरा दिशाहीन था लेकिन शील प्रभुपाद मुझको केवल मुझको नहीं बहुत बहुत लोगों को हमारे शून्य जीवन में सत्य उद्देश्य दिया है सात्य उद्देश्य है भज्य कृष्ण बलो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण जीवन का धन और कृष्ण भक्ति करना जीवन का एक ही उद्देश्य है तो ये शिक्षा प्रभुपाद हमको दिया है श्रील प्रभुपद कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे और नहीं है श्रील साक्षात प्रभुपुंठ दूत हैं। हम ऐसे बोलते हैं कि श्रील प्रभुपाद का जन्म 1896 नाइनटी में था लेकिन वास्तव में श्रील प्रभपद साधारण व्यक्ति जैसे जन्म नहीं लिया हम सब बद्ध जीव हैं और हमारा जन्म मृत्यु सब कुछ पूर्व जन्मफल के अनुसार होते हैं लेकिन शुद्ध भक्तों का पूर्व जन्म नहीं होते वही डायरेक्ट वैकुंठ गलोक से आते हैं और इनके कार्म फल नहीं होते हैं वे शुरू से मुक्त पुरुष होते हैं तो ऐसे है लीला में भगवान की लीला होती हैं और इनके शुद्ध भक्तों की लीला भी होती है तो शिल प्रभुपाद का जन्म था कल में और जीवन का आरंभ से शिल प्रभुपाद की रथी मथी केवल कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण में थी जब पंच वर्ष उम्र का बालक थे शिल प्रोपाद इनके पिता माता को बोले कि देखतों तो जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव होते हैं, तो कलकाता में उस समय भी और अभी तक जगन्नाथ रथ यात्रा का दिवस पर जिसमें पूरी धाम में थ यात्रा आयोजित होते है जो तो कलकत्ता में भी बहुत जगह में तो इतना धूमधाम से नहीं, लेकिन छोटा मतलब ऐसे वार्थ यात्रा आयोजित होते है जो तो श्रीलो प्रभुपाद ऐसे देखें कि जगन्नाथ रात यात्रा होती है और प्रभुपाद इनके पिताजी को बल पिताजी मैं भी व्यथ यात्रा करूंगा मेरे लिए सब व्यवस्था खोड़ो हम भी वार्थ यात्रा करेंगे इनके पिता बोले तो क्या तुम छोटा लड़का हो कैसे संभव होगा तुम नहीं नहीं मैं करूंगा करूंगा एक रात लेके खरीद लो तो शिल प्रभुपात का आदेश नहीं था अनुरोध लेकिन हर देख अनुरोध से इनकी पिताजी भाद्य थे और शिल प्रभुपात के लिए एक व्रथ खरीद और शिल ऐसे जीवन का शुरू से रथ यात्रा महोत्सव आयोजन किया थे तो देखो ये महापुरुष का लक्षण है तो कैसे ऐसे ऐसे योजना हुई शिल का मन में योजना हुई क्योंकि शिल प्रभुपात कृष्ण से वह कहते हैं तो वे साधारण बालक नहीं थे प्रहलाद महाराज जैसे जीवन का शुरू से तो खाली कृष्ण स्मरण कृष्ण नाम कृष्ण कथा तो ये सब कृष्ण भक्ति में धनमय थे तो शिल प्रभुपाद सब नित्य मुक्त महा भगवत आचार्य या पुरुष ऐसे होते हैं तो श्रील प्रभुपाद का पिताजी वे भी शुद्ध भक्त थे तो इनका कपड़ा की दुकान थे बड़ा बाजार कोलकाता में हरसन राउे नाम था हरिशन राउंड अभी एम जी राउ थे जो कलकाता निवासी सब जंगते वो बड़ा बाजार तो शिल प्रभा का पिताजी दुकान में बैठ रहे थे लेकिन ज्यादा समय नहीं तो अगर कुछ सेल्स था तो श्री प्रभुपात का पिताजी तुरंत दुकान बंद करके घर वापस आए थे और घर में क्या किए थे तो प्रभुपात का पिताजी तो ज्यादा समय कई घंटे हर रोज श्री श्री राधा कृष्ण की पूजा की थी तो अब विचार के जी है तो शील प्रभुपाद शुद्ध भक्त है इनकी पिताजी शुद्ध भक्त है और शुरू से इस संसार जीवन में प्रभुपाद का संसार नहीं है इस भौतिक संसार के अनामे में बाद तो शुरू से प्रभुपाद तो पूरा आध्यात्मिक वातावरण में थे तो शिलो प्रभुपाद देखते थे कि मेरा पिताजी राधा कृष्ण की उपासना कहते आर्चन कहते हैं तो मैं भी करूंगा तो आप सोचिए आप क्या कहते हैं और सब कुछ जो आप कहते हैं आपके बच्चे भी करेंगे क्योंकि आपको देखते हैं आदर्श जैसे है अनादर्श होने के भी बच्चे जो आप कहते आपके बच्चे करेंगे तो अच्छा हो आप कृष्ण भक्ति किसी भी और आपके बच्चे भी आप जैसे कृष्ण भक्ति करेंगे तो श्रील प्रत बचपन में जगन्नाथ रथ यात्रा आयोजन की और राधा कृष्ण सेवा पूजा की और थोड़ा बड़ा होने से तो स्कूल स्कूल गए स्कॉटिश चर्च कॉलेज कलकाता में और कॉलेज का समय शिल प्रभुपाद बहुत व्यस्त थे पढ़ाई में और इनकी पूजा करने को इतना सा जोर नहीं दिया तो क्या हुआ एक बार रात को श्री वो श्री श्री राधा कृष्ण की ठाकुर जी जो शिल प्रभुपाद की पूजा की और थोड़े दिन में बंद किए तो शिल प्रभुपात का स्वप्न में आए थे औ प्रभपात को बोले तो क्या करते हो तो अभी हमको प्रेम नहीं करते हैं, हमको खेल नहीं देते हैं तो उस दिन से शिल प्रभापात फिर अर्चन पूजा चालू किए तो ऐसे ही उस समय वो महात्मा गांधी का स्वराज्य आंदोलन का प्रभाव बहुत था और शिल प्रोपात उनका घर का नाम अभय अभय था अभाय चरण तो शिल प्रोपात वो स्वराज्य आंदोलन में वे भी शामिल थे तो क्या हुआ शिल प्रभुपाद इनके दोस्तों में वो नेता थे तो इनके एक दोस्त नरेंद्र नाथ मलिक तो एक बार एक साधु को देखा और सोचा कि ये एक महापुरुष है लेकिन क्या हुआ वो अभाई का ग्रुप में अगर अभा तो बात नहीं देखते थे तो ये सब सदस्यों मतलब प्रभुपद के सब दोस्त तो किसी विषय या किसी विचार को नहीं मानते थे प्रभुपाद का वाचन देना पड़ता था ऐसे ही हो प्रभुपाद का जन्म के कुछ दिन के बाद एक ज्योतिष इनके जन्म पत्र गणा गन, के बोले कि हुक्म चलेगा यही शिशु का हुक्म चलेगा तो प्रभुपाद शुरू से नेता थे तो वो नरेंद्रनाथ नाथ बार बार अभा को बोले मेरे साथ आओ एक अच्छा सीधा महापुरुष है कलकत्ते में तो एक बार आइए और इनसे बात कीजिए लेकिन अभा तो राजी नहीं थे बोले कि मैं ऐसे ही बहुत साधु को देख और सब डोंगी है <laughs> क्या हुआ उस शिल प्रभुपाद का पिताजी का अभ्यास था कि हा रोज कुछ साधु को बुलाना भोजन के लिए ब्राह्मण भोजन प्रिय तो ऐसे ही शिल प्रभुपाद की बहुत अभिज्ञता था तो ये सब साधु किस प्रकार है और श्रीलो प्रभुपाद देखते थे कि ये सब सब तो नहीं है लेकिन ज्यादा साधु तो गंजा पीने वाले हैं, और काली पेट भरने के लिए साधु है <laughs> चपाती के भक्त और एक साधु भी था शिल प्रभुप के बाजू पिता जी के मकान के बाजू में रहता था तो शिल प्रभुपत देखा कि उसका पत्नी माँ बाप भाइयों लड़के, लड़कियों सब कुछ है लेकिन सुबह सुबह का समय हारो सुबह का समय कशाई का कपड़ा फहन के बहा गए बोला की मैं सन्यासी हूँ मुझको दान दो और आई से कलेक्शन करके वापस आए और फैमिली के लिए सब खर्च किया मतलब बिल्कुल डोंगी था <laughs> तो का विश्वास नहीं था ये सब साधु में इसलिए नरेंद्र नाथ तो जबरदस्त जबर से अभा को खींच के लाया वो साधु के पास और वो साधु कौन थे अथूल साधु महान साधु वाइकुंठ वास साधु शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गौस्वाई महाराज प्रभुपाद जो हमारा शील प्रभुपाद ऐसी भक्त वैदांतु स्वामी प्रभुपाद के नित्य प्रभु नित्य गुरु है तो क्या हुआ नरेंद्रनाथ और और भाई श्रीलो भक्ति से श्री राम सरस्वत ठाकुर की उपस्थिति में आया थे और वही संस्कृति है मर्यादा है तो साधु को दंडवाद प्रणाम करना तो जब भी अभा तो उस समय तो जवान थे नवविवाहित तो जब भी प्रभु पाद दंडवाद प्रणाम किए थे तभी उठने के पहले भक्ति सिद्ध सरस्वती को स्वामी महाराज बोले कि तुम शिक्षित जवान हो तुम पूरा विश्व में हरि कथा प्रचार करो अभा आश्चर्य लागत हो तो आपने परिचायी नहीं किया नहीं दिया था मेरा नाम क्या है से साए हो तो ऐसा कुछ नहीं पूछते ये साधु और मैं कौन हूं इसके बारे में कुछ पता नहीं लेकिन मुझको आदेश देते हैं और किस प्रकार का आदेश तो पूरे विश्व में हरी नाम प्रचार करना तो भाई ऐसे बहुत आश्चर्य लग रहा तो कैसे साधु क्या है? कितना साहस है <laughs> तो प्रभुपाद उठ के तो भक्ति सुर सरस्वती से चर्चा की और एक्चुअली उनको खिलाफ दिया प्रभुपद तो उस समय महात्मा गांधी का अनुगामी थे और प्रभुपद अभा तो भक्ति सुर सरस्वती ठाकुर को बोले कि तो अच्छा है आप क्या वैष्णव धर्म प्रचार करना लेकिन हमारा देश अभी परतंत्र हम अभी ब्रिटिश के मुख में है तो कौन हमारा मैसेज सुनेंगे हम हमारा देश गुलाम जैसे है तो गुलाम की बात कौन सुनेंगे तो ऐसा लगता है वो अच्छा प्रस्ताव है कि पहले स्वतंत्रता होना चाहिए और उसके बाद भारतीय संस्कृति सनातन धर्म का प्रचार हो सकते लेकिन ये प्रस्ताव भक्ति सिद्धांसरेश्वर ठाकुर बिल्कुल नहीं बिल्कुल स्वीकार नहीं किया बिल्कुल भक्ति सिद्धन सर ठाकुर बोले इस कृष्ण भक्ति प्रचार इतना जरूरी है कि किसी पॉलिटिकल एडजस्टमेंट के लिए हम इंतजार नहीं कर सकते तो अब भी पूरा दुनिया में हर देश में हर शहर में हर गांव में हर व्यक्ति को इस कृष्ण भक्ति प्रचार करना चाहिए तो श्रीलो प्रभुपात बोले कि खाली एक बार जीवन में थर्क और चर्चा में मेरा थड़ा जाय था इसी एक बार लेकिन ये बात सुनने से मैं बहुत बहुत संतुष्ट था और मेरा विचार था कि अभी चैतन्य महाप्रभु का वानी प्रचार समर्थ हाथ में है और निश्चय है कि श्रील भक्ति सिद्धांशेश्वर ठाकुर का प्रभाव से चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी प्रे ते जत नागार आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो गई मोरा महाप्रभु बोले की मेरा नाम प्रचार तो पूरे दुनिया में हर गांव में हर टाउन में प्रसारित और प्रचारित होगा तो अभी ही भविष्यवाणी पूर्ण हो जाएगी इस महान शुद्ध अति शुद्ध, वैकुंठ दूध कृष्ण प्रिय भक्ति श्री राम सस्व ठाकुर के द्वारा और वास्तव में क्या हुआ अभी वो इतिहास है उस समय तो प्रभुपाद और इनके गुरु प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर तो उस समय ये दोनों के बिना तो कोई दूसरे कल्पना नहीं कर सकते कि इस कृष्ण भक्ति पूरी पृथ्वी में फैलाएगा तो ऐसे हो गया है कि शिल प्रभुपाद बहुत दिन के बाद गुरु का आदेश फालन करने के लिए अमेरिका गए हैं और धीरे धीरे पूरी पृथ्वी में प्रचार किया है तो बहुत से लोग ऐसे पूछते हैं कि तो आपका गुरुदेव शिल प्रभुपात तो कैसे शक्ति मिली कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए तो अकेले था तो पूरा पाश्चात्य सब्यत के विरुद्ध है इस कृष्ण भक्ति प्रचार क्योंकि कृष्ण भक्ति प्रचार तो शुद्ध हुए पाश्चात्यव्यथ का मतलब भोग विलास तो कैसे आपका गुरुदेव इतनी सी शक्ति मिली प्रचार करने के लिए तो प्रव बोले कि मेरा कुछ अपना गुण नहीं है खुद की शक्ति कुछ नहीं है लेकिन खाली यही गुण है मेरा कि मेरा गुरुदेव का वाचन है मेरा पूरा विश्वास है तो प्रभुपाद अकेले लगभग बिना पैसा अमेरिका गए हैं, तो प्रभुपाद का संबल और था। गुरु में विश्वास वास्तविक महाभागवत, शुद्ध कृष्ण भक्त भक्ति श्री राम सरस्वत के चरण में और वचन में पूरा विश्वास था और इसलिए शील प्रभुपा श्री कृष्ण से पूरी शक्ति मिली इस हरि कृष्ण नाम प्रचार करने के लिए तो ये बौड़ बौड़ रहस्य है ये महान भगवत इस पृथ्वी में आते हैं हमारा उदार करने के लिए हरे कृष्ण